नहीं रोगिधान तो, तो, तो सब रोगियों के लिए होता है के लिए कुछ नहीं है <laughs> रोगी के लिए तो कहाँ से पाठ है अभी बताया गया कि गीता में मोक्ष साधन रूप से ज्ञान और कर्म का समस्या नहीं कहा गया ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं कहा गया है और ये जो आया पूर्व ज्ञानी पहले होने वाले ज्ञानियों ने भी कर्म किया है किसने कर्म किया है ज्ञानियों ने ती। और जनक ज्ञानी थे ना इस आदि ज्ञानियों ने कर्म से ही मोक्ष प्राप्त किया कर्म से ही मोक्ष प्राप्त जनक किसने ज्ञानी है जनक ज्ञानी है ना तो यहाँ तो ज्ञान कर्म का समुक्षा जैसा कुछ हो रहा है इस पर कहते हैं इसका इसको तो विभाग करके कर, कर समझना चाहिए वचन है सच करते उन वचनों कर कर को उन वचनों को तो विभाग करके जानना चाहिए और विभाग करके भाष्यकार बताएंगे सद प्रथम हुआ कैसे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 ऐसा दिण द्यास्थ ही तो इसके बाद बताएंगे लोकमान तिलक का यह होने यदि यदिवत यहाँ वाक्य अलंकार में है यदि पूर्व में होने वाले जनक तत्व ज्ञानी होने पर भी एक शत्रु राजा का नाम आता है ना क्या, क्या, में क्या है शत्रु ही है। जनक आदि तत्व वेता होने पर भी या तत्व ज्ञानी होने पर भी तत्व क्या है आत्मा तत्व क्या है आत्मा है ना तो तत्व ज्ञानी होने पर मतलब आत्मज्ञानी होने पर यदि पूर्व में होने वाले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 लोक संग्रह के लिए करूणित्र तो थे तो हम बताएंगे ते छूट गया ना वर्त, की गुणागुणे वर्तनते कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं मतलब समझना कि जैसे कि इंद्रियां विषय भोग करती है इंद्रिया विषय भोगती हैं ना तो विषय क्या है त्रिगुणात्मक है विषय क्या है शब्द स्पर्व प्रसिद्ध जो विषय है ये त्रिगुणात्मक है मतलब कैसे शत्रु रज और कम यही त्रिगुण है ना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 मुझे सब करते हुए भी सबसे अलग सुनेंगे हमारा कोई कार्य नहीं हमने कुछ किया लोगों ने कोई धनका गुणा गुणागुणे वर्तनते इस ज्ञान से ही संसिद्धि को, को प्राप्त किया लेकिन थोड़ा रुकना यहाँ ज्ञान ज्ञाने ना इस ज्ञान से इस ज्ञान से यहाँ थोड़ा सा अध्ययन करने पर कर सब लगेगी मतलब ये ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं इसका ज्ञान मोक्ष का साधन मोक्ष के साधन तो होगा कि की आत्मा आकर है या भोगता है असंघ है उस प्रकार का ज्ञान तो यहाँ पर टीकाकार ने बताया है इस ज्ञान से करुण में प्रवृत्त होने पर भी ये टीका के अनुसार है हाँ ज्ञाने के आगे कर्म सुब्रता ऐसा जो है जोड़ करके इन्होंने पंक्ति लगाई अपने हार करके या इसे ज्ञान ज्ञान के के होने पर के होने पर पर इस और हमने बताया अभी आपको कर्म सुब्रता इस कर्मों में प्रवृत्त होते हुए या कर्मों में प्रवृत्त तो होने पर भी कर्मों में प्रवृत्ति होने पर भी संसिधि मासिक आकार से मोक्ष को प्राप्त किया दोबारा लगाइए गुणा गुणेश कि त्रिगुणात्मक इंद्रियां त्रिगुणात्मक विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं त्रिगुणात्मक इंद्रियां त्रिगुणात्मक विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं इस ज्ञान से इसी ज्ञान है ना कि इस ज्ञान से करु में प्रवृत्त होने पर भी करु में प्रवृत्त कौन हुए जनक आदि इस ज्ञान से करु में प्रवृत्त होने पर भी संसिद्धि आशिका कि मोक्ष को प्राप्त ही किया यो लगा लेना यो तो कि मोक्ष को प्राप्त ही किया अब इसका तात्पर्य बताते हैं कर्म संस प्राप्ति अपील की कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्म संन्यास कर्म त्याग है कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी और फिर ये ऐसा जोड़ लेना की कर्म कर्मसन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्म का त्याग नहीं किया इसको जोड़ सकते हैं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 कर्म से मोक्ष प्राप्त किया ऐसा भाष्यकार को मान्य नहीं है बल्कि कर्म करते करते अपने मोक्ष हुआ किससे ज्ञान से ज्यान ज्यान थे। ज्यान थे। जब किसी इस श्लोक में ज्ञान से ऐसा ज्ञान शब्द नहीं है ना फिर भी ऐसा भाष्यकार बताते हैं पंक्ति लगाएंगे तावत वाक्य अलंकार में है यदि पूर्व में होने वाले जनागा तत्व ज्ञानी होने पर भी लोक संग्रह प्रवृत्त करवाणा क्यूँ के लिए कर्म में प्रवृत्त हुए लोक के लिए करु में नुण। नुण। हाँ लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए ऐसा ऐसाकार मानते हैं हाँ हाँ हाँ हाँ तो ध्यान देना कर्म में प्रवृत्त थे तो गुणा गुणर्तन थे ते, तो पे लेना पे करना कर या पे में बाद में करना ना त्रिगुणात्मक इंद्रियां त्रिगुणात्मक विषयों में प्रवृत्त हो रही है या त्रिगुणात्मक इंद्रियों की त्रिगुणात्मक विषयों में प्रवृत्ति हो रही है इस ज्ञान से कर्म करते हुए ही क्या हमने बताया था है। ठीक है इस ज्ञान से कर्मों में प्रवृत्त होते हुए ही भी नहीं करना ज्ञान ही है ना इस ज्ञान से कर्मों में कर्मों में प्रवृत्त होने पर ही या कर्मों में प्रवृत्ति होते हुए ही कर्मों में प्रवृत्त में यही कर लेना इस ज्ञान ऐसी कर्मो में प्रवृत्त होते हुए ही मतलब ये ज्ञान उनके पास था ये ज्ञान उनके पास था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 शब्द से तुमने तो आपको बोल दिया दो आदमी चले जाओ बाकी ना अर्थता सिद्ध है तो यहाँ पर भी गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं मतलब गुण ही गुणों में प्रवृत्ति कर रहे हैं या गुण ही गुणों में प्रवृत्ति करता है तो कर्तृत्व तो किसका हुआ गुणों का ये तो सभ्यता सिद्ध है और आत्मा का अर्थता सिद्ध तो अर्थता तो सिद्ध है ठीक है तो इस ज्ञान से तो ठीक है वैसे अध्ययन न करें तो भी लग जाता है इन्होने अध्यय किया है तो भी लग जाता है इस ज्ञान से दोबारा लगाएंगे यदि पूर्व में होने वाले जनता तत्व ज्ञानी होने पर भी लोक संग्रहार्थम प्रवृत्त कर्माणा क्यू लोक संग्रह के लिए कर्म हुए लोक संग्रह में कर्म के लिए प्रवृत्त हुए तत्वों तो का तो अध्ययन कर लेना तो गुणागुणेश बर्तन से इस ज्ञान से ही यदि अध्यय न करें तो क्या कहेंगे अध्यय न करें तो कैसे लगाएंगे ये गुण ही गुणों में प्रवृत्त रहे हैं इस ज्ञान से ही जनक मोक्ष को प्राप्त हुए और अच्छा तो है जो सो जोड़ लो इस ज्ञान से कर्मों में प्रवृत्त होकर इस ज्ञान से कर्मों में प्रवृत्त होकर ही लगा लो ना लगाएंगे तो अध्यार न करें तो भी लग जाएगा इस ज्ञान से कर्मों में प्रवृत्त होकर ही मोक्ष को प्राप्त किया अभी संसदीन का त्याग किया जा रहा है मोक्ष हाँ तो मोक्ष तो मतलब ज्ञान से हुआ है ज्ञान ने जोड़ दिया है ना और यहाँ पर ज्ञान ज्ञानित्व का अच्छा है तो इसको बताते हैं कि कर्म संन्यासी प्राप्त कर्म सम्यासे है पर कर्म संस्यता कर्म संस की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों के साथ ही मोक्ष को प्राप्त किया कर्मों के साथ ही मोक्ष को कर्मों को साथ ही मोक्ष को प्राप्त किया इसका तात्पर्य है की कर्म संन्यासम न कृतमनता कर्म का संन्यास नहीं किया ऐसा जोड़ लो कर्म संन्यासी प्राप्त अपी ना कर्म संन्यासम संयासम कृतमता कर्मणास मास्वता ऐसा भी कर सकते हैं ध्यान जाए ना शब्दों पर कर्मसन्यासी प्राप्त ना कर्म संन्यासम कृतवनता कर्मणा सा यो संसिद्धि मास्वता कर्म के साथ ही संसिद्धि को प्राप्त हुए किससे ध्यान पे अब देखना इसमें जनक को क्या माना है ज्ञानी यदि लगाया है ना यदि तो संभावना अर्थ में होता है न जनका तत्व विदा है तत्व ज्ञानी अर्थ न पे तत्व विदा अब दूसरे पक्ष में अर्थ यदि अर्थ में है यदि पे तत्व विदा न यदि वे तत्व तत्वता नहीं थे यदि वे तत्व ज्ञानी नहीं और यदि वे तत्व ज्ञानी नहीं थे तब क्या है साधन भूत ईश्वर समर्पित कर्मणा साधन भूत ईश्वर समर्पित कर्मों के द्वारा ईश्वर को समर्पित करके जो कर्म किए जाते हैं वे चित्त शुद्धि के साधन बनते हैं चित्त शुद्धि के हाँकरण के शुद्धि के साधन बनते हैं साधन भूत साधन करते, साधन भूत तो मतलब कि ईश्वर ईश्वर को समर्पित करके किए गए कर्म। कर्मों के द्वारा संसि को प्राप्त हुए पहले संसद करते मोक्ष था अब करते करते संसद बिन्द कर्त करते यदि वे अज्ञानी थे अज्ञानी अज्ञानी थे थे ना नहीं थे। तो थे तो नहीं अज्ञान होने पर कर्मों से क्या होगी शुद्धि अंताकरण की शुद्धि को तो आस्थिता करते प्राप्त किया तो अभी इन्होंने अर्थ किया है संसुद्धि का अर्थ सत्य शुद्धिम संसि करण की निर्मलता और दूसरा अर्थ एक और करते हैं ज्ञानोत्पत्ति लक्षण हुआ संसिद्धि हुआ करते अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप संसिद्धि संसिद्धि अर्थ यहाँ पर ज्ञानोत्पत्ति ये कर्म से ज्ञानोत्पत्ति को प्राप्त हुए या कर्म से ज्ञानोत्पत्ति रूप संसिधि को प्राप्त हुए मतलब कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति कर्म से ज्ञान की कैसे कर्म करते करते चित्तुद्धि हुई चित्सुद्धि होने पर क्या हो गया ये ये दो कक्षने किए हैं बल्कि ये यही है कि बाद वाला जो है मान होता है उसको तो अज्ञानी वाला ही इनको ज्यादा मान नहीं लग रहा है जबकि जनक ही ज्ञानी के रूप में पूरी दुनिया में अब देखना जनक ज्ञानी ही है अज्ञानी कभी नहीं है ध्यान रखना कहा यदि अब थे तत्व विदाना यदि क्या लेना है जनकादी यदि वे जनकादि तत्व ज्ञानी नहीं थे तो साधन रूप ईश्वर समर्पित कर्मों के द्वारा शत्रु शुद्धि को प्राप्त हुए कर्मों के द्वारा को प्राप्त हुए अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप को प्राप्त हुए कौन जन का दि तो सत्य के साथ में कर लेना व्याख्याम अब ये श्लोक निकालना तीसरे अध्याय का कौन सी संख्या है यहाँ तो दो पक्ष उन्होंने माने दो पक्षी हाँ सभी संभावना लेकर किया है ज्ञानी थे भी अज्ञानी थे अज्ञानी थे तो फिर ज्ञान होने पर भी कर्म करते रहे कर्म के साथ ही भी प्राप्त तो तो हुए देखना पहले तो इन्होंने संसिध्यम कर मोक्ष बन में ना अच्छा उसको वही बताएंगे कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत हुए यदि प्राप्त सम्यक दर्शन ये पक्ष है ना? यदि वे सम्यक ज्ञान वाले थे और यहाँ भी दूसरा पक्ष बाद में माना है अब दो पक्ष देखिए पे। यदि प्राप्त सम्यक दर्शन यदि उनको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया था सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते रहे और दूसरा पक्ष है अप्राप्त सम्यक दर्शन यदि उनको ज्ञान नहीं हुआ था तो दूसरा पक्ष ही लोगों को मान्य होता है ज्यादा ये भी विडम्बना बड़ी है भास्कर की और जनक को तो भी उसको तो दिया दूसरा पक्ष देखना तो दोनों पक्ष दिखे हैं। अब इसलिए अज्ञानी नहीं मानना चाहिए भले ही हाँ ज्ञान अज्ञानी नहीं है जनक तो उसमें बृहदारणा को फीसद में आता है ना जनक की सभा में तो सभी आगूबल के गार्जी या सभी गए थे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 और उनके पास शिक्षा के लिए अपने पुत्र को भेजा वो अज्ञानी नहीं हो सकता तो भेजा सुखदेव को भी ज्ञान देने वाले वही है भारत में जनक की बड़ी महिमा है करना हम्म कहते ही हाँ हाँ वहाँ तो जनक की कितनी द्विष्ठी कितना होता है बासर ऐसी कुछ पीढ़िया पीढ़िया ऐसा कुछ संख्या है की सब जीवन मुक्त बताई गयी है जनक महाभारत सब जीवन मुक्त जी, कभी तो जगदम्बा सीता का पिता बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ जनक अब देखना आ, सब के अनुसार तो तो ही है अब देखना कहा गया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 अर्थों व्यक्ष लोकमान तिलक तो सीधे मानते हैं रीति ज्ञान ज्ञानात्मा मुक्ति है उसे कर्मणा योगी का बोल रही है तो योग बोल रही है बोले ऐसे परिवर्तन नहीं करना चाहिए कर्म से ही संसि को प्राप्त हुए कर्म से कैसे तो जो कर्म योग की परिभाषा बनाई है लोकमान तिलक ने तो की मैं यह करता हूँ मैं भोगता हूँ वैसा सोच करके मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस भाव से करने तो करना इस भाव से तो फिर इसके लिए कर्म क्या बन जाएंगे मोक्ष साधन बन जायेंगे लोग कैसे विचार करके देखो कैसा कर्म कहा लोकमान तिलकने में करता हूँ मैं ऐसे विचार से कर्म करना बोले कर्म के अंतर्गत तुमने जो है ज्ञान को मिला रखा है ना इसलिए तुम कर्म से मुक्ति कह रहे हो मुक्ति को तो भावी जो अकर्तु जो भोक्ति ज्ञान से हुई है तो कर्म व्यक्ति जो परिभाषा बनाई है लोकमान तिलकने तो कर्म से ही मुक्त हो गए ऐसा हिसाब से विचार करते हुए कर्म करना है कर्म छोड़ना नहीं है ऐसा तिलक नहीं कहा रामा भी आचार ने भी कर्म से ही माना है मुक्ति लेकिन उन्होंने कर्म की परिभाषा में वो पूरा ज्ञान लगा दिया है तो अब विश्लेषण करके देखोगे तो ज्ञान उसके अंतर्गत आ गया है ऐसा अब देखिए आगे उसमें तो अज्ञानी जनक नहीं है ज्ञानी भी मानना उनको अब देखेंगे एक तब अब ये है कि ज्ञानी थे अब उन्होंने जब देखिए पहले गुरकुल में सभी अध्ययन करते थे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 सब तो शुद्ध है कर्म कुरु अंतरकरण की शुद्धि के लिए योगीकरण करते हैं इससे अर्थ को भगवान ही कहेंगे इसमें संख्या को दिया है अठारह छियालीस देखना यथा होगा तो इसी रूप में पढ़ा ये तो योगि कर्म कुरु संगम चो आप शुद्ध है ये इसी रूप में है थोड़ा अंतर है देख लो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 योगिना कर्म कुरम तत्व आत्मशुद्ध है सत्व शुद्ध वाला देखिएगा यदि इस रूप में नहीं है तो धर्म के रूप में नहीं देना चाहिए फिर तो भाष्य वचन है ये कि मतलब वो क्या है कि भगवान की बात को वो अर्थ का कह रहे है भाष्यकार शब्दता नहीं कह रहे है अर्थ का कह रहे ये हो जाएगा कि भगवान इसी अर्थ को कहेंगे सत्व है कर्म इस प्रकार इस प्रकार की के लिए ज्ञानी कर्म करते हैं, तो भास्कार ने अपने शब्दों में उन वाक्यों को कह दिया तो भाष्यकार का वचन होगा उदर्ण होगा ये यदि अनुपूर्वी नहीं है तो हमारी बातों से आ रही है यदि ऐसा ही गीता का श्लोक नहीं है तो ये मानना चाहिए ये भास्करकार का अपना वचन है जिन्होंने गीता के तात्पर्य को अपने शब्दों में कह दिया है गीता के तात्पर्य को अर्थात उन्होंने कह दिया है गीता की बात को तो भाईकार का अपना है, के को ही हैत्ने वाला है अनुचित तो नहीं है वो पर उदाहरण के रूप में देना अनुचित है लोगों का भाग्यकार ने अनुचित नहीं किया गया इसको आगे ध्यान देना स्व कर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि मानव की अपने कर्मो से भगवान की आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है तो यहाँ पर जो सिद्धि शब्द है सिद्धि सब जो है मोक्ष अर्थ में नहीं हो सकता है क्योंकि कारणात्म्य मनुष्य अपने कर्मो से भगवान की आराधना करके सिद्धि को प्राप्त करता है या सिद्धि कर तो अंत्या की सिद्धि ही लेना चाहिए इस प्रकार कहकर क्या सिद्धि प्राप्त इस प्रकार कह करके सिद्धि के इस प्रकार कह करके क्या पुनः और फिर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 यानी। अच्छा यहाँ दिखना सिद्धिम है न सिद्धिम का इन्होंने किया ज्ञान निष्ठा की योग्यता ज्ञान निष्ठा की हम लोग ज्ञान योग की योग्यता तो अंताकरण की शुद्धि ही चाहिए ज्ञान योग की योग्यता क्या है अंताकरण की ठीक है अच्छा यहाँ कर्मण भी संसिद्धि, वहाँ संसिद्धि पर है तो पहले उसका मोक्ष कर दिया बाद में सत्य शुद्धि अर्थ कर दिया यहाँ पर सिद्धि तो शर्थ पद है तो सिद्धि या ज्ञान निष्ठा की योग्यता अथवा है अब लगाइए पंक्ति लग गई आपको ऐसा कह कर करके क्या कम पहले कर लो क्या स्व कर्मणात्म अभ्यर्थ सिद्धि मानो क्या आया ना वास्तव में क्या स्वकर्मात्म अभ्यर्थ सिद्धि मानोभाव ऐसा कहकर सिद्धि को प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए को प्राप्त किए हुए शुद्धि करके क्या है चित्त शुद्धि अथवा ज्ञान निष्ठा तो प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए पुनः सिद्धि प्राप्त इत्यादि प्रकार से ज्ञान निष्ठा को कहेंगे या इत्यादि वचन से ज्ञान निष्ठा को कहेंगे तस्मात् तस्मात्ति निश्चित अर्थ तस्मात्तासु तस्मात्तासु तस्मात्त इस कारण गीतासु कर्थ गीता शास्त्र में इतनी निश्चितार्थ या अर्थ है तस्मात्तासु इसी निश्चितार्थ था इस कारण गीता शास्त्र में यह निश्चित है क्या केवलात्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति केवल तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है केवल आत्मा हाँ केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है न कर्म समुचितात् अर्थ क्या करेंगे कर्म समुचितात् तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति न न कर्म समुचितात्थ का क्या करेंगे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 वैसा प्रकरण के अनुसार विभाग करके हम वहाँ वहाँ कहेंगे उन उन स्थलों में कहेंगे कौन कैसा भाषा और जैसे गीता शास्त्र का यह अर्थ है निश्चित बताया ना और जैसे गीता शास्त्र का यह निश्चित अर्थ है वैसा प्रकरण के अनुसार विभाग करके हम वहाँ वहाँ कहेंगे एवं इस प्रकार धर्म विषय में मोहित हुए चित्त वाला सम्मूड है ना मतलब अत्यंत मोहित समय मोहित हुआ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 अर्जुन का आत्म ज्ञान अन्य आत्म आत्मज्ञान से भिन्न अन्य भिन्न आत्मज्ञान से भिन्न उद्धार का उपाय ना देखते हुए आत्मज्ञान से भिन्न उद्धार का उपाय ना देखते हुए तो आत्मज्ञान से भिन्न कोई उद्धार का उपाय हो सकता है और ना देखने वाला कौन है भगवान वासुदेव है ना तो किसका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 उद्धार न देखते हुए कर लेना उद्धार ना, ले ना।, ना सब है ना कि आत्मज्ञान से भिन्न उपाय से उद्धार न देखते हुए आत्मज्ञान से अर्जुन के उद्धार की इच्छा करने वाले भगवान से अनु उद्धार का ना देखने वाले तथा आत्मज्ञान से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले आत्मज्ञान से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की भूमिका बताते हुए बोले या आत्मज्ञान की ना बताते हुए आत्मज्ञान का अवतरण करते हुए बोले क्या बोले एक श्लोक पढ़ेंगे पढ़िए न नाम पंडिता अब ठीक है मेरी समझ से बड़ा भाष्य फिर में अध्याय से पहले शायद नहीं आएगा बहुत बड़ा ठीक है ने? अब देखिए में या में क्षेत्र क्षेत्र में सभी लोग जो है ना बड़ा अपना बहुत बड़ा बड़ा करते हैं देखो यहां पर सोचा प्रज्ञावादान क्या प्रज्ञावादान क्या नीचे देखेंगे गतासून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 तो हम असोचा की तू सुख करता है हुँ? या तो तू शोक न करने योग्य भीष्म द्रोण के प्रति शोक करता है लग जाएगा कि शोक न करने योग्य भीष्म द्रोण के प्रति तू शोक करता है लग जाएगा अच्छा लगाइए ना सोचा असोचया सोच कहते हैं शोक करने योग्य जिसके विषय में शोक किया जाए न सोचिया असोच किया नोच कौन है भी सुष द्रोणाली क्यों शोक करने योग्य नहीं है तो उसमें हेतु है आचरण मतलब अच्छा आचरण वाला होने से अच्छे आचरण वाले होने से सत आचरण वाला होने से सदाचारी होने से सदाचारी व्यक्ति के बारे में कोई शोक नहीं करना चाहिए कोई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 उसने पास किया है और उनकी दुर्गति हो गई आगे तो भीष्मय सद्र कि सदाचारी होने के कारण सदाचारी होने के कारण भीष्म भीष्मि शोक करने योग्य नहीं है ठीक है एक हेतु क्या हो गया सद्र तत्वाद किसमें उनके असोच होने में असोच होने में हेतु है सदवृत क्या हेतु है सब वृतत्व को पर्वता वी मान दो पर्वत वी है क्यों वह हेतु क्या है हे दु, हे दु, नहीं हेतु तो धूम है हेतु क्या है हाँ हेतु धूम है अब हेतु में पंचमी व्यक्ति लगाई जाती है जिससे मालूम हो जाए ये हे हेतु है पर हेतु तो धूम है तो वैसे यहाँ हेतु सदवत्व है हेतु क्या है हाँ सद्रत आप हेतु नहीं है हेतु क्या है सद्र तत्व हेतु में पंची व्यक्ति लगाई जाती है तो एक हेतु है सदव और दूसरा हेतु है परमाश्रू ऐसी नित्यत्व अब इस परमार्थ रूप से देखें यदि आत्म जिस दिख, परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा नित्य है ना तो आत्मा नित्य है नित्य मरता है क्या तब भी योग्य नहीं है नित्य को तो कोई मर ही नहीं पाएगा क्या परमाण नित्यत्वाद और परमात्र नित्यता के होने के कारण देखना भीष्म द्रोण आदि सदाचारी होने के कारण शोक करने योग्य नहीं है तथा भीष्म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 तो शरीर को लेकर जब आत्मा को पकड़ेंगे शरीर सहित आत्मा को पकड़ेंगे वो हो जाएगा शक्तिवृत्ति से अर्थ और लक्ष्यार्थ हो जाएगा शुद्ध आत्मा तो लेंगे तब तो सदाचारी होने के कारण शोक करने योग्य नहीं है लक्ष्यार्थ भी आत्मा को लेंगे तो वो परमा रूप से नित्य होने के कारण शोक करने योग्य नहीं है ऐसा दोनों प्रकार से बोला लग जाएगा और तान तो शोक ना करने तान क्या ले क्या होगा असोच्यान ना सोचिया सोचिया ऊपर बताया ना ये प्रतिमा वो वचना है ना और श्लोक में असोच्यान है तो बताते हैं तान असोचयान अनुसोचा कि उन अनुसोचा करते अनुसोचित वन असी अनुसोचा का क्या अर्थ है अनुसूचित वान असी अस्थि फिर क्या बनेगा असी मध्यम पुरुष के वचन में सत्तु में जैसे असी आया है कि उन शोक न करने योग्य के प्रति तू शोक कर रहा है तू कर रहा प्रकार है प्रकार ते अनुचित मृयंत वे मेरे निमित्त मर जाएंगे वे मेरे निमित्त मारे जाएंगे या वे मेरे निमित्त मर जाएंगे वे मेरे निमित्त मर जाएंगे या मृंत लठल ना जैसे वर्तमान समीपे वर्तमान मधुआ वर्तमान के समीप भूत में और वर्तमान के समीप भविष्य में वर्तमान काल का प्रयोग होता है तो युद्ध में तो शीघ्र मरने की संभावना के समीप इसलिए लठ का प्रयोग कर लिया यहाँ पर मरियंत हुए मेरे निमित्ते मर जायेंगे कई बिना भूता उनके बिना किसके बिना भीष्रोण आदि के बिना राज्य सुखा दिना किम अहम कि राज सुखादि ना अहम किम कर सामी उनके बिना राजखादि से मैं क्या करूँगा उनके बिना राज्य के सुखादि से मैं क्या करूँगा भाई तो जिन जिन बंधुओं के लिए संबंधियों के लिए राज्य सुख कहा जाता है वही तो नहीं रहे तो अकेले लेकर क्या करना है सब राजा बहुत बड़ा आदमी बन गया जितने परिवार वाले हैं सबको तो अच्छा तो बोले राज्य ना मिलता तो अच्छा था फायदा हुआ जब कोई है बचा कि महाभारत में कितने लोग बचे हैं अठारह लोग बचे हैं अठारह की संख्या में दो तीन पक्षियों को लेकर अठारह की संख्या पूर्ति की गई है तो ये बताऊँगा अठारह की संख्या की पूर्ति ऐसे करते हैं पक्षी के अंडे से पर कोई हाथी का घंटा गिर गया वो बच गया उसके अंदर तब अठारह की संख्या की पक्षी अच्छी को छोड़ दो बहुत खो दो <laughs> जो युद्ध में शामिल हुए थे उनमें से घर के नौकर से आकर कहीं कुछ बच गए होंगे दीदी के जो शोक करने योग्य नहीं है उनके प्रति को शोक करता है क्या प्रज्ञावादान भाषा से और बड़े विद्वानों की बातें करता है और तो पंडितों की बातों को करता है तो पंडितों ने तो सी तो बातें किया ना जो गुरु महत्व है अच्छा बहुत बातें किया है गुन क्या गता सुन जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं तो किसी के विषय में पंडित गण शोक नहीं करते हैं कल होगा ओम पूर्ण मूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मराया पूर्ण पूर्ण